हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो कहाँ से आए हम देश कौन सा है तो मेरे देश कौन सा है, है तो आशा है मैं वो देश जाने वाला हूं भगवान का देश मैकुंठ गौलव था इस शरीर का फायदा हुआ इंग्लैंड में लेकिन अभी तो लगभग तीस साल भारत बांग्लादेश तो ये सभी देश में हूं तो तीस साल उनतीस साल के पहले जब भारत सर्वप्रथम आया था तो उस समय भारत की परिस्थिति जो थी आर्थिक परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है जो तो परिस्थिति परिवर्तित हो गई है तो उस समय पूरे दुनिया में भारत एक महान लेकिन गरीब देश मान जाता था तो आज थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा समृद्धि आ गई है और आज का भारतीय लोगों की आशा है कि करीब पंद्रह बीस सा, तीस साल में भारत एक सुपर पावर बन जाएगा भारत दुनिया के तीन उत्तम देशों में अन्यतम होगा तो ऐसे ही भारतीय लोगों की आशा है वो संभव है क्योंकि हर रोज भारत की आर्थिक स्थिति और अच्छी बन जाती है और भारत के बहुत बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी है बहुत डॉक्टर है इंजीनियर है साइंटिस्ट है तो संभव है कि भविष्य में और 20 30 साल में तो भारत वास्तव में महान होगा देश ही महान है हमीमान नहीं महान है लेकिन आर्टिक स्थिति में और मिलिट्री पावर से भारतीय लोगों की आशा है कि हम एक नंबर ये कम से कम दो नंबर देश दुनिया में बन जाएंगे तो so, अगर हो अच्छा हो <laughs> काल चक्र के अनुसार तो एक समय एक देश सबसे बड़ा होते हैं। फिर कुछ समय में वो एक नंबर देश जो है तो नंबर टू होते है फिर कुछ समय में नंबर ट्वेंटी होते है <laughs> तो एक समय ग्रीस इजिप्ट इराक तो ये ये सब देश तो दुनिया में एक नंबर तो अभी क्या हाल है सब देश तो सर संभावना है कि भारत दुनिया में एक नंबर देश बन जाए सुपर पावर लेकिन आज भी और अनादिकाल से दूसरी दृष्टि में भारत ही सुपर पावर सुपर स्पिरिचुअल पावर क्योंकि इस भारत में ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संस्कृति जो थी और जो अभी तक इतना सा धन ऐश्वर्य समृद्धि आधुनिक प्रगति में तो आज तक भी ये प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति आ रही है चल रही है और भविष्य में भी होगी क्योंकि भारत इस भारत देश भगवान की सृष्टि में है सब कुछ भगवान की सृष्टि है भगवान की सृष्टि में भारत का विशेष उद्देश्य है भगवान ऐसे बना कि यहां पर और यहां से आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक संस्कृति का भाव होगा तो इसलिए अभी तक इस प्रगत आधुनिक युग में भी जिसमें भौतिक विलास का बड़ा अवसर होता है और जिसमें सभी प्रकार के अभ्यसन का प्रचार होते है तो आज तक भारत में एक श्रेणी व्यक्ति है जो जानते हैं कि भौतिक विकास वास्तविक विकास नहीं है वास्तविक विकास मानसिक विकास नहीं है वास्तविक विकास है आध्यात्मिक विकास और वो आध्यात्मिक विकास है क्या है तो खुद को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं है तो खुद को दास अनुदास अनुदास अनुदास होने का प्रयास है मतलब मैं भगवान का दास हूं तो भगवान की दास गरीब हो सकते या समृद्ध हो सकते ऐसे नहीं है कि भगवान की से भक्त भग, भगवान की भक्त भग जो गरीब होना चाहिए तो ऐसे हिंदू वो गलत नहीं है ऐसे सोच तो हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में कृष्ण स्वयं ऐश्वर्य द्वारका धाम के अधीश द्वाराधीश कृष्ण थे और द्वारका निवासियों की स्थिति बहुत समृद्ध थी एक कहानी है श्रीमद भगवत में कृष्ण लीला में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वार से निकाल के मिथिला गया मिथिला वो आज का बिहार राष्ट्र में है तो भगवान श्री कृष्ण गए थे इनके दो अति प्रिय भक्त का संग प्राप्त करने के लिए तो देखिए हम चाहते हैं भगवान के पास जाना, लेकिन अगर हमारी भक्ति इतने तीव्र होती है घना घनी होती है तो संभावना है कि भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे तो मिथिला में बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन दो विशेष भक्त हैं। एक थे बाहुलश्वर वो मिथिला का राजा थे और दूसरे श्रुता देव और श्रुत देव तो बेकार व्यक्ति नहीं थे वो एक गरीब व्यक्ति थे लेकिन दोनों बहुलाशवा और श्रुतदेव तो भक्ति में दोनों समृद्ध थे तो क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण द्वार का धाम से प्रस्थान करके तो मिथिला गया और वो मिथिला नागर के बहा भगवान श्री कृष्ण इनकी अचिंच शक्ति से तो दो रूप धारण किया और दोनों रूप तो मिथिला का राज द्वारा प्रवेश करके तो दूसरे दूसरे राष्ट्र गए तो एक रूप तो राज है राजप्रसाद बालाश्वर राजा बाहुलश्वर के पास गए और दूसरा तो छोटी सी जीर्णी जो शुद्ध दे का मकाम तो दूसरा रूप वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ सब ऋषि मुनि संत जो थे तो वे भी भगवान की संचारित शक्ति से दो रूप लेकर भगवान के साथ गया तो एक दल बहुलाश्वर राजा के राज महल गया और दूसरे दल तो छोटी सी कुटी शुद्धदेव के पास गया है तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण तो कोई भेदा भेद नहीं किया कि ये धनी है और वो गरीब है तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण धनी भक्त के पास जाते हैं और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण केवल गणित भक्त के पास जाते है भगवान नहीं देखते तो हम किस प्रकार का पोषक धन हैं? किस प्रकार की गाड़ी चलाते हैं? हम हमारा क्या मारुति है या मसैली है? तो भगवान वो सब नहीं देखते भगवान हमारा दिल देखते हैं तो उसमें क्या है कितने धन है देव में और तो देव में क्या धन हो सकते भक्ति अगर हो तो वो ही परम धन है और जिनके हृदय में भक्ति है वो वास्तविक धनी है तो ऐसे है कि कृष्ण भक्ति में धनी होना समृद्ध होना तो वो ही संभव है सामान्यतः तो धन समृद्धि से लोग दम्भिक होते हैं लेकिन अगर वो सभी प्रकार की सुविधा है और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति होती है तो वो धन ऐश्वर्य तो भक्ति में कोई बाधा नहीं होते सामान्यतः कृष्ण के भक्त विरक्त होते है कृष्ण के भक्त की कोई इच्छा नहीं है धनी होना क्योंकि वे खाली कृष्ण भक्ति धन प्राप्त करने में वो ही प्रयास में व्यस्त रहते हैं लेकिन ऐसा अगर हो तो पूर्व जानवर का काम फाव के अनुसार अथवा भगवान की कृपा के अनुसार यदि एक व्यक्ति समृद्ध है और भक्ति भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा है और अगर एक व्यक्ति के पास एक नया पैसा नहीं है फिर भी भक्ति करते हैं तो वो भी अच्छा। चलते तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलता हूं कि भौतिक विकास के पीछे व्यस्त रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है अगर होते है अगर हमारे पास धन समृद्धि होते हैं तो ठीक है हम ग्रहण कर सकते हैं खुद का भोग दिलास करने के लिए नहीं है तो जैसे कि हम सब कुछ भगवान की सेना में लगा सकते और अगर कुछ नहीं है तो अगर गृहस्थ हो तो कुछ प्रयास करने चाहिए तो परिवार का लालन पालन करने के लिए कुछ ऐसा होने चाहिए कुछ प्रयास करने चाहिए श्री कृष्ण भगवत गीता में ही कहते हैं बिना काम बिना प्रयास शरीया का पालन करने के लिए कुछ काम कुछ प्रयास करने चाहिए तो प्रयास करने चाहिए लेकिन केवल भौतिक विकास के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए तो जितने भी जरूरत है तो इतने से करना है लेकिन यही प्रयास में भगवत भक्ति प्राप्ति वही प्रयास में व्यस्त होना चाहिए तो यही जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करने तो ऐसा है अगर आप धनी हो या गरीब हो भगवान की कृपा ऐसे मानना मन, चाहिए कि मैं अभी इसी स्थिति में हूं क्यों ये मेरा प्रारब्ध कार्म है और जो भी स्थिति हम है तो उसी स्थिति में कृष्णा भक्ति करना चाहिए तो सब कुछ ठीक परिपेक्ष से देखना चाहिए सबको जागत में और सब सबको जानते हैं, जाते हैं। यही जागत शब्द की परिभाषा है जो गाची इथी जागत जो सदैव चलते रहते हैं परिवर्तित होते है सदैव वही है। और जो स्थिर है वो आध्यात्मिक है तो मन कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, जब तक हम भौतिक विकास भौतिक विलास में आकृष्ट होते हैं तो मन कृष्ण के चरण पर आकृष्ट होने चाहिए कि वो चार राज्य से इतने सी रुचि मिलते हैं कि मन उसी रुचि उसी अनुराग में स्थिर रहेगा तो यही मेरा आज का मैसेज है कि भारत की भौतिक परिस्थिति में बहुत विकास हुई और लगते हैं और बहुत बहुत भी होगा तो ठीक है ठीक है लेकिन हर भारतीय का खुद का विकास इसको विचार करना चाहिए खुद किस प्रकार का विकास वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होना चाहिए और अगर देश का भौतिक विकास होता है लेकिन सांस्कृतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होते है तो भौतिक विकास से हम खाली पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं तो कोई लाभ नहीं होते हैं। अगर भौतिक विकास से हम भूल करते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है अगर हम सोचते हैं कि खाली भौतिक विकास यही जीवन का उद्देश्य है तो हम वंचित होते हैं भारत का वास्तविक भाव और भारत की वास्तविक शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति और जब तक भारत भारतीय लोग तो भक्ति शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से संचालित हुए तो तब तक भारत की भौतिक शक्ति भी बहुत अधिक थी तो भारत का वास्तविक भौतिक विकास होगा यदि साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने चाहिए और वास्तव में भौतिक विकास है आध्यात्मिक विकास का अनुषांगिक फल अगर भक्ति से भी वो विकास होता है और इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है हर रोज हर सेकंड हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जाप करना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे